से एक सौ एक नड़ी तासा शतम शतम एक एक एक दस हजार एक सौ दवा सप्तः द्वासप्त प्रतिशा का नी सहसाणी और प्रतिशा नड़ी बहत्तर हजार पत्ते हो जाएंगे दस हजार एक सौ के आगे हजार गुना करना आसु व्यान चरती भाष्य में ताम शतम शतम एक एक अस्या, प्रधान नाड़िया भेदा ठीक है नाम से शाखा नड़ीना चत्येक द्यधिक्ततिसहस्रा बहजार प्रतिशानाड सी सी तुनरप्त दिव्य ठीक है में सप्तति पदस संख्या प्रधान सहस्राणी तेन साम्यक आयुष्यत व्याचस्े संख्या और संख्या से व को वस्तु को संख कहते पंच ब्राह्मण ये पंच ब्राह्मण आम पंच शब्द संख्ये में, में प्रयोग संख्या में मान पंचत् तो संख्या विशिष्ट ब्राह्मण ब्राह्मण को पंच ब्राह्मण विशती ही गावः विशति संख्या परिचिन गोप विंशति गावक कहा गया यह विंस संख्या है और संख्या में प्रयोग होगा तो गवाम विंसती ब्राह्मणा नाम पंच पंच का पंचत्व ब्राह्मणा नाम पंच का अथ पंचत्म ये पंच शब्द संख्या में प्रयोग होगा किंतु विंशति आदि शब्द संख्या और संख्या दोनों में प्रयोग होते हैं पंच शब्द ब्राह्मण नाम पंचत्व पंचशब्द संख्या में प्रयोग हुआ पंच ब्राह्मण पंच शब्द संख्या में प्रयोग हुआ और संख्या में प्रयोग करेंगे तो ब्राह्मणानां नाम पंचत्व पंचत्व खा जाएगा ब्राह्मणानां नाम नहीं ब्राह्मणानां नाम ये पंचत्व संख्या में प्रयोग हुआ पंचत्व दसत्व अष्ट ये संख्या में प्रयोग होते हैं और अष्ट गाव द्वाद महासा ये संख्ये में प्रयोग होते है और विंसती आदि जितने शब्द है वो संख्या में प्रयोग होते हैं संख्या में भी प्रयोग होते हैं संख्या से परिचिन्न को वस्तु को संख्या कहते हैं विंशति गाव ये विंशतिशत संख्ये में प्रयोग हुआ अगवाम विशति यहाँ विंशतिशत संख्ये में संख्या में प्रयोग हुआ गवाम विंशति पंच कहते पंच ब्राह्मण ये संख्या हुआ अरे संख्या कहेंगे तो ब्राह्मण नाम पंचत्व पंचन पंचत्म ये भेद होता है शब्द है वो संख्या में, में भी विंस संख्या में, में भी गाव गंशति ऐसे प्रयोग होगा त्रिशत ब्राह्मण ब्राह्मण नाम त्रिशत ऐसे प्रयोग होगा विंस्याद सदी कंख्या संख्य संख्या हो विशत्यादि संख्या संख्या और संख्या दोनों में प्रयोग होते एक वचन संख्या द्वि बहुते संख्या हो तो द्वि बहुत होगा नव है तो को स्त्रीलिंग चतर प्रयोग होता है चतरीशत गाव ग्रिंस इसे प्रयोग होता है यहाँ द्वासप्रधे है सप्तः पदस्य संख्या पत्ते यदि सप्तति ये संख्या अर्थ करेंगे तो सहस्राणी में सामना अधिकरण हजार सहस्राणी तो बहत्तरी और हजार के साथ बहत्तरी संख्या होगा तो समानाधिकरण नहीं होगा हजार हजार हजार है वो तो बहत्तरी कैसे इसलिए षष्टया तो संख्या अर्थ किया सहस्राण द्वासपी से ये हो गया अर्थ कर दिया संख्या हो गया सहस्रम्तिया हजारे सहस्रम्तति सप्तति सद सं दोनों प्रयोग होता है सप्तती पद से संख्याणी तस्वीस नहीं होगा ष्यत बैच यद्य श्रुति में आया द्वास दवासप्त प्रतिशा नड़ी सहस्राणी तो उसका अर्थिक नाड़ी सहस्राण प्रति प्रतिशाखा नाड़ी सहसा प्रति प्रति नाड़ी प्रतिनाड़ी शतम एक स एक नारी संख्य प्रधान नाड़ीना सहसा प्रत्येक बहत्तरी तो हजार हो जाएंगे ठीक टीका में प्रतिशाखा शाखाभ्यो निर्गत अल्प शाखा प्रतिशाखा शाखा से ने वाले प्रतिशाखा प्रति कहेंगे द्वास इतना विश्रतम बहत्तर बहत्तर प्रतिपतिना शत प्रतिपतिना शनतम एक एकस्य नाड़ी प्रतिपतिनाडीशत एक बहत्तर हजार तथा चतिपति नड़ीशत नाड़शाखा नड़ीना दवासह प्रत्येक नाड़ीशतक नड़ीका प्रतिशाखा नड़ी बहत्तर हजार तथा मूल शाखा प्रतिशाखा नाड़ी और मिलता प्रतिशाखा नाली हो जाएंगे बहत्तर हजार गुना करना दस हजार दस को तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख ये होगी बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख होंगे बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख होगी प्रतिशाखा और उसमें दस हजार एक सौ शाखा नाली को और मूल को सौ एक सौ एक को पूरा मिला देंगे तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक ऐसा होंगे आगे दिया है द्वासोट्यों को द्वास कोटय द्वास लक्ष्यणी बहत्तर करोड़ बहत्तर लक्ष्य होगी दस सहस दस हजार शतद दो सौ एका बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक भवंती एवं नाड़ी उक्त्वा व्यानस्य से व्यान तो नाड़ी में स्थित है आसु नाड़ीसु ब्यानो वायुस्तर ये तो सब नाड़ी में ब्यान विचरण करता है उसका नाम ब्यान हो गया व्यापनाथ सर्वत्र व्याप्त है ठीक है में सूक्ष्म विद्यमान विद्यमानस्य व्यानस्य कथम व्यापक ये नाड़ी तो अत्यंत सूक्ष्म है उसमें ब्यान रहा सूक्ष्म में रहने वाला व्यापक कैसे होगा नाड़ी नाम सर्वदेह व्या सूक्ष्म नाड़ी सर्वदेह व्यासा व्यान से सूक्ष्म नाड़ी में चितन तो भी उसे नाड़ी के द्वारा नड़ी सर्व्या व्याप्ते तरह व्याप्ति सर्व्या आदि आदिदिव रश्म हृदय सर्वो ग्रामाने नाड़ी सर्वदेह समाप्य व्यान वर्तते जित्य से रश्मि है करी फैली फैल जाती है हृदय से सब सर्वतोगामी नाड़ी है सर्वदेह को सम्यक व्याप्य करके बयान रहता है यथा आदित्य रश्मा में आदित्य से निकली हुई रश्मि सर्वतोगत व्याप्त है तथा हृदय से सर्वतोगामी ना सर्वत जाने वाली नारी तो नाड़ी से सर्वत्र व्याप्त है इसे योग्य अन्वय करना सर्वशव्या विशेषण प्राणपान्यु मध्य उदृतवृत्तिर्यवत कर्म करता होती संधि ज जोड़ स्कंध काम देश में जहाँ सो जोड़े स्थान में विशेष है ना प्राणापान वृत्ति और मध्य प्राण वृत्ति अपान वृत्ति दोनों वृत्ति के मध्य में जो प्राण अपान दोनों को बंद करते हैं तो उद्भुतावृत्ति ध्यान से उद्भुत वृत्ति धीरेवत कर्म करता धीरेवत कर्म करने के लिए बहुत बड़े पत्थर को उठाना है जोड़ कर्म करना जो सिपिटना है तो प्रशास बंद करके जोड़ देते ब्याहन की तरह समृ सम्थ वाले कर्म के करता है टीका में उच्छ्वास निश्वास हो प्राण अपानुवृति और अभावित प्राण अपानुवृत्ति उच्छ्वास निश्वास दोनों नहीं है तो ब्याुब्तिभाव होती है व्यानुवृत्ति उद्भव हो जाती वीर तो कर्म करता अतः यह प्राणा प्राणी और संधि प्राण अपान दोनों की संधि दोनों नहीं करके सव्याहन उगता वो ब्यान है तो यानी कर, कर्म सामर्थ्य अत्यंत है है है जो लगाना पड़ता पुरुष पुरुष साध्यानी पुरुशा, बलवान पुरुशा जो करता धन और आय आदि धन को खींचना जोर से जोर से जोर लगाकर जो, लगा जो खींचेंगे तो उसमें श्वास प्रश्वास बंद करके अप्राणन अप प्राण व्यापार अपन व्यापार नहीं करते है, थी, अंतर ये कौते श्रुति ये श्रुति छांदगिनी का है इस वीरभवतर्मकर्ता है इदान उदाहरण स्थान बदम क्रमते उत्तर आह कि उत्क्रमता रहते हैं अतः तो तत्र एक नाड़ी नाम एक एक, एक नाड़ी न मध्य नाड़ी उर्ध्वगा मुख्य उर्ध्व जाने वाली नाड़ी सुसुना एक या एक नाड़ी से उर्ध्वसन उध्वसन वायु आपाद तल मस्तक वृति पाद तल से मस्तक तक उसके व्यापार है संचरण संचलन करते हुए कर्मणा कर्म के द्वारा नंतर में आता उदाहन पुण्य लोकम नहीं पुण्य कर्म से पुण्य प्राप्त कराता है पाप कर्म से लोग नर का प्राप्त कराता है उभा व्याम मनुष्य लोकम उभा पुण्य पाप दोनों समान प्रधान हो तो मनुष्य लोक प्राप्त कराता है उदाहरण उदाहरण उदाहरण वाय पुण्य के पुण्यन कर्मण शास्त्र विहि शास्त्र विहिकर्म पुण्य पुण्य लोक न पुण्यलोक देवादीस्थान लक्षण नयति का प्राप्ति पापेन उसका विपरीत है शास्त्र निश्चित कर्म के द्वारा पाप लोक नरक बोलेता है नरक तीय योनिकीटपतंगाद उभाभ्याम सम्रधाभ्या पुण्यपापाभ्या समान पुण्यप हो तो मनुष्यलोक नये ठीकाभ्या सम प्रधानभ्या अने पुण्याधिकलोक पापाधिक नरकलोक नये पूर्व व्याख्या पुण्य अकस्य देलोक पाप अतिशे नरकलोक ये खाली पुण्य है पुण्य अति हो तो देवलोक पाप अति हो तो नरकलोक और सामनेंशे मनुष्यलोक आगे प्रश्न क्या था कथम बाह्य में अभिदत् कथम अध्यात्म इसका उत्तर महा आगे आदित्य बाह्य प्राण उदयति बाह्य प्राण आदित्य ही उदय होता है वो अधित होता है ऐसे ही नाक्षुषम प्राणम अनुगृान चक्षु में होने वाले चाक्षुष प्राणों को अनुग्रह करता हुआ वो अध्यात्म हो जाएगा शरीर के चक्षु के अनुग्रह पृथ्व्याता से हीसा पुरुष से अनम अवष्टभ्य अंतरा समानो सन वायुर्व्या पृथ्वी जो देवता है पृथ्वी अभिमानी देवता पुरुष से अनम अवष्टभ्य अनम अवष्टभ्य दो बकार होते हैं कर्दना अवस्टभ्य अपान को आश्रय करके सर को धारण करता है अंतरा मध्यम जो आकाशे स सयु स स मध्यम सामन समान सामने वायु वायु व्यान भाष्य में आदित्य एक प्रसिद्ध है प्रसिद्ध देवता अतिदैत बाह्य प्राण स एस उदय उदे उदैवत स हीनम आध्यात्मिक चक्षुष भव चाक्षुष प्राण प्रकाशन अनुग्रन रूपोपलब चक्षुष आलोक कुर आध्यात्मिक प्राण चक्षुषी भव चाक्षुष प्राण चक्षु में होने वाले प्रा… प्रकाश प्राण को अनुग्रह करता है आध्यात्मिक प्राण को आदित्य प्रकाश के द्वारा रूपोपलब्ध चक्षुष आलोक कुर रूप रूपोपलब्धि के लिए चक्षु कालोक करते हुए, उपकार करते हुए चक्षु में स्थित है तथा पृथ्वीयाम पृथ्वी अभिमा यहावता प्रसिद्ध। पृथ्वी अभिमा जो देवता है सैसा पुरुषस्य अपानं, अनम को अवस्टभ्य अपान वृत्ति को आकर्षण खींच करके वसीकृत अपने अद्व अपकर्षण नीचे खिचकर रखता है अग्रह कुरुग्रह रहती है ठीक है यसिद्धा पृथ्वी देवता कौन नग्निदेवता पृथ्वी वह अग्निदेवता पृथ्वी यहाँ अग्नि अग्निलोक श्रुतिर पृथ्वी उसका आयतनम अग्निलोक युति में कहा गया अग्नि संबंधा अग्निंबद अग्निंबंध पृथ्वी अवष्टभ्य आकर्षण खींच खीचकर अनतर अद्याहन वाक्यँ पूयती अध एव आकर्षण अहतीह कर्त करके भगवान भाष्यक्यपूर्ण किया वृत्ता स्तंभादेद मुखेन निखात पढ़ते विद्यमजु अदे अपकर्षण पतनाभाव अथैव अपकर्षण शरीर से पतनाभाव सिद्ध्य वृत्त है चरित्रम नट आदि नृत्य दिखाने वाले वो तो रस्सी बांध करके रस्सी के ऊपर चलते नृत्य करते है दो बड़े बड़े बांस खंभा रखते हैं, है तो रस्सी बांधा गया है दोनों बांस दोनों से दोनों तरफ इसे रख देते हैं, और उसी के ऊपर रस्सी उधर इधर इधर रस्सी चारों को बांध बांधने से फिर बांस इधर उधर गिरेगा नहीं इसे दो रखेंगे एक बांस को जैसे चार तरफ रस्सी से ऐसा खींच कर बांध दो तो बांस नहीं गिरेगा तीन तरफ ऐसे बांध देंगे और इधर भी इसे बंधा गया दोनों का इधर भी तीन तरफ बांध देंगे तो स्थिर हो जाएगा फिर इस रस्सी के ऊपर नृत्य करते जैसे एक बांस को चार तरफ ऐसे बांध देने से वो स्थिर हो जाता है गिरता नहीं मजबूत कर बांध देते दे संभार दे नित्य करने के लिए स्तंभ ऊर्ध मुखे निकात स्तंभ को इसे ऊपर मुख करके भूमि में रख दिया परितो विद्यमान रज भी चार तरफ रज के द्वारा अधैव अप नीचे तरह बांध देती चार तरफ वो स्तंभ का पतन नहीं होता पतनाभाव अधैव अपने न अपान भाव इसे नीचे खींचकर रखने से शरीर से पतनाभाव सिद्ध पतन नहीं होता भाष्य में अग्रह वर्तते अनुग्रह क्या शरीरधारण लक्षण यह अनुग्रह भाष्य में अथा ही शरीर गुरुवात् पतेत सवकाश में उदगछत यदि पृथ्वीदेवता पुरुष के अपान को वृत्ति को खींच करके नीचे नहीं रखे तो गुरुत्व होने से शरीर इधर उधर गिर जाए अथवा अवकाश में ऊपर चल जाए यद यदि अंतरा मध्ये टीका पृथ्वी देवताया विधारण आकरण पृथ्वी देवता यदि धारण नहीं करे गुरुत्वाद अपने अर्ध गुरुत्व है और अपान उसको नीचे खींचने से सा, सावकाश है भूमियादि पतन प्रतिबंधक अभाव स्थले जहाँ भूमियादि पतन प्रतिबंधक अभाव नहीं वो गिर जाए अवकाश थे पते द्वित्यर्थ अंतरा यदाश्यम ब्याचे अंतरा यदाश स यदतदम किस्म दवा पृथि दूल पृथ्वी के बीच में ज्वाकाशे तस्थवायु आकाश उसको आकाश करते स्वर्ग पृथ्वी के बीच में अंतरिकस्थवायुको आकाश का आकाश उच्य आकाशस्थवायुको आकाश सदश का मंच स्थ मंच मंचा कृषि कहते यदि क्लिब तम छांदस आकासा। आकासा यह आकाश आकाश आकाश तो चाहिए यदश आकाशपुले कियाकाश मंचस्थत मंचस्थपुरुष को मंचा कह देते इसे आकाश आकाशस्वायु को आकाश कह दिया मंचा क्रुशन मंच शब्द न मंचस्था यहाँते मंचा क्रोशं मंच नहीं करते मंच पुरुष तो मंचस्थपुरश को मंचा क्रोशंती मंच शब्द से कहा लक्षण से तथा तो आकाश शब्द तस्तो वायु लक्ष्य थे अंतरा यद आकाशस्थ वायु को आकाश शब्द से कहा वह सामने सर है सामनाधिक अनुग्रह अग्रह क्यूर अवैध उपचार वो सामने कैसे हुआ अंतरा जो वायु है वो वायु होता अनुग्राह्य शरीर के अंदर वायु है अंतरिक्ष है वायु अह्य अंतरा वायु को आ... समान अनुग्रह करता है अनुग्राह अनुग्रा में अभेद मान करके वो अंतरा ऐसे सा का अनुग्राहचार अनुग्रा अधिक समान अनुग्रह पुरुष के समान को अनुग्रह करता हुआ रहता है अंतरिक्ष में अस्तित वायु है देवलोक लोग पृथ्वी लोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष में जो वायु है वो वायु पुरुष के समान को अनुग्रह करता है पुरुष के समान को अनुग्रह करने से पुरुष के समान वायु हो गया अनुग्राह और अंतरिक्ष में स्थित वायु अनुग्राह ये दोनों अनुग्राह अनुग्राहक को में दोनों में अवैध व्यवस्था करके उसको समान कह दिया अंतरिक्ष में स्थित वायु को समान कहा वस्तुतः तो समान होता है पुरुष का उसको अनुग्रह करता है अंतरिक्ष वायु उसमें दोनों अभैद कर दिया यद आकाशन है तो अनुग्राह है समान अनुग्रह अंतर के अंतरिक्ष वायु दोनों में अभेद मान करके समान अनुग्रहान वर्त है सह दिया अनुग्रह हेतु आगे भी अनुग्रह करने हेतु कहते समान से अंतराकाश जैसे समान वायु पुरुष के प्राण अपान के बीच में है ना में है और वहां भी अंतरिक्ष में अंतराकाश है दोनों अंतरस्थ है इसलिए दोनों में सामान्य होने से अनुग्राह शरीतराशम समान से पृथ्वी अंतराकाश बाह्य वायु और इत अंतर आकाशस्तत्व तय तुल्य शरीर के अंतराकाश में स्थित है समान दु पृथ्वी पृथ्वी और स्वर्ग के अंतर अंतरिक्ष में स्थित आकाश है बाह्य वायु इसलिए दोनों में अंतराकाश समान होने से अनुग्रह अनुग्राह है उसमें आवेद्य व्यवस्था करके याद आकाशन का आकाश का अर्थ आकाशस्थ वायु वह समान एक वायुर्यान इतना तु अंतर आकाश तत्व विशेष रहित वायु सामान्य न समुचित न आवेद अवैध वायु में वायु सदृश किसको लेना अंतर आकाश तत्व विशेष रहित अंतर आकाश के आकाश के बीच में ऐसा नहीं सामान्य वायु पर नीचे सब कुछ वायु वायु सामान्य न समुचे सामान्य वायु को ले लिया इसलिए पूर्व के साथ नहीं पूर्वतः पृथ्वी और स्वर्ग के बीच यहाँ सामान्य वायु पृथ्वी के अंदर है स्वर्ग में सब सब वायु कलना सामान्य न चाहिए वायु बाह्य वायु स व्याप्ति सामान्य बाह्य जो वायु है व्यापक है व्याप्ति सामान्य बिहान में व्याप्ति है और बाह्य वायु में व्यापक भ्या है व्याप्ति सामान्या व्यानम व्यान तो के व्यानम अनुग्रह वर्तती थे अभिप्राय शरीरस्थ व्यान को अनुग्रह करके बाह्य वायु रहता है उसको अनुग्राहरस्थ व्यान अनुग्रह का बाह्य वायु दोनों में अभेद उपचार प्रयोग करके उसको व्यान शब्द से कहा अभिप्राय व्याहनम अनुग्रह वर्तती शरीर के अंदर व्याहन को अनुग्रह करके बाह्य वायु रहता है इसे भाई भाई को त्रेजो हा है तेजो व वा उदाहन वाव ठीका तेजो हाक्यम व्याच तेजो हई वैसे उदाहन तस्मापातज पुनर्भव इंद्र मन से संपद्यम तेज उदाहरण होने से उपशांत तेजा जब पुरुष के तेज शांत हो जाते हैं उपांतम तेजो यश पुरुषांत तेजा हो जाता है समाप्त हो जाता है पुनर्भवम फिर पुनर्जन्म को प्राप्त करता है मन संपद्यमानी संपद्य मानी इंद्रिय मन के साथ एक हो जाते हैं एक होकर उसके द्वारा फिर पुनर्जन्म प्राप्त करता है सर मनने के पहले तेज समाप्त हो जाता है ठंडा हो जाता है पुरुष का तेज शांत हो गई तो पुनर्भाव को प्राप्त करता है पुनर्जन्म को प्राप्त करता है यदि हव प्रसिद्धम सामान्य तेज ये प्रसिद्ध है सामान्य तेज तत् शरीर उदान शरीर में उदान है अर्थात तो उदाहरण वायु अनुग्रह थे उदाहरण अनुग्राह्य बाह्य तेजवता अनुग्राह उदान वायु को अनुग्रह करता है सेन बाह्य से के प्रकाश से उदाहरण का अनुग्रह करता है ठीक है? पूर्व विशेष तेज उत्तम अतः तेज सामान्य उचित न पुनरुतम इत्या पहले आदित्य आदित्यात्मक विशेष तेज का था यहाँ तो सामान्य सब कोई भी तेज हो बाहर जो अग्नि का आदित्य का जो कुछ तेज है सामान्य पुनरो नहीं सामान्य तेज एवं रूपेण मुख्य प्राणस्य प्राणापान समान आदिदीनूपेन मुख्यप्राण से प्राणपन सामनादाननब्रह आध्यात्म प्राणादिवृत्तिग्रहक उत्तर एवं इस प्रकार आदिदीनूपेण आदि से मुख्यप्राणि आदित्य ऊपे से चक्षुकाग्राहक मुख्यप्राण मुख्य प्राण प्राण अपान समान उदान श्रे में उनका अधिदिक रूप से अनुग्रह के अध्यात्म है प्राण अपान व्यान उदान समान पान से वायु है प्राणी अधिदेव कात्मक वाहित्य रूप से अपना अनुग्रह करता है <coughs> प्राण अपान समान उदान व्याना व्याना अनुग्रह अनुग्रह बयाना अध्यात्मम प्राण आदि वृत्ति अनुग्रह अनुग्राहकत्व मुक्तम सर्वे के अंदर प्राणाधिवृत्ति का अनुग्रह अनुग्राह प्राण बाहर रहकर के अनुग्रह करता है सर्वे के अंदर प्राणाधिवृत्ति अनुग्राह्य बाह्य अतिदेव गुरु से अनुग्राहक अध्यात्म प्राणवृत्ति अग्राहक अध्यात्म जो प्राणवृत्ति उसका अनुग्रह का बाह्य प्राण आदित्य अग्नि आकाश सामान्य वायु तेज रूपी सन् बाह्यम आदित्य आदि आधि धारती तुक्तम् आदित्य अग्नि आकाश साम आकाश साम वायु तेज ते। रूप हो बाह्यम अतिदैव बाह्य अतिदेव आदि धार ये धारण करता है प्राण तद्रूपेण अवस्थान तदारण धारण करना प्राण ही तदूप से है आदित्य अग्नि आकाश रूप से प्राणपान अग्रहण चक्षुराद्रह चक्षुरादी अनुग्रह करता है प्राणपानदि के अनुग्रह करने से चक्षुरादि के अनुग्रह होता है तद्वारा तदग्राह्य अभुत विधारक उसके द्वारा चक्षरादि के द्वारा ग्राह्य भूत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होते वो भी, भी।, भी धार। का धारक हो गया प्राण <coughs> चक्षु रूप से है, सा सा वाग, अपन वाग रूप में सव्यन तूत्र व्यान श्रोत्र में अनुग्राहमान मन मन का अनुग्राह स उदाहन सवायु बाहु उदाहर का अनुग्रहत्यंतरे चक्षरादि नाम प्राणाद्या चक्षुरादि को प्राण प्राणादिप से कहा चक्षुरादि अनुग्रह को तो चक्षुरादि का अनुग्राह प्राणादि चक्ष आदित्य रूप अध्यात्म विधारक तुम चक्ष आदित्य चक्षरादि रूप चक्षुरादि रूप अध्यात्म है प्राण उसका विधारक हो गया बाह्य प्राण उत्तम ये कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म इत उत्तर उतम द्रष्टव्य प्रश्न पूछा था कथम बाह्य अभिदत्ते अभिधत्ते कथम अध्यात्म इसका उत्तर कहा प्राण ही शरीर केन्द्र चक्षुरादि रूप से और बाह्य आदि इदि रूप से उसका अनुग्रह करने वाला रहता है तो अध्यात्म और बाह्य दोनों प्रकार तेजस उदाहरण वायु अनुग्रहक व्यतिरिक प्रदर्शन साधयती तेज बाह्य सामान्य तेज शरीर के अंदर उदान बाह्य का अनुग्राह इसको विपरीत कथन करके दिखाते हैं यद भाष्य में यहाद तेज स्वभाव बाह्य तेज अनुग्रहित तेज़ स्वभाव शरीर के अंदर बाह्य तेजस अनुग्रहित उत्क्रांति करता उदाहरण होता उत्क्रांति करता तस्माद यदा लौकिक पुरुष उपशांत तेजा भवती सामान्य लोग जो उपात तेजा हो जाता है उपशात तेजु यसे स उपशांत तेज उपशात उपशात स्वाभाविक तेजुशात तेज पुरुष हो जाता है तदा तम क्षीणायुषम मुमुष विद्यायुषम समझे क्षीण आयुर्य सीणा उसके आयु समाप्त तो हो गया मुमुषु मरने के समय समय आ गया यह सब समझे शरीर ठंडा हो जाना पड़ा टीका में इसम तेजस्वभाव उत्क्रांतिक उदान वायु उदाहरण तेज स्वभाव उत्क्रांति करने वाला बाह्य तेज अनुगृित तो। बाह्य तेज से अनुग्रहित तो होकर के शरीर में रहता है शरीर बढ़ते तस्मा जीव जीवन हेतु कर्म ऊपर जीव के जीवन हेतु जीवन, हे जीवन हे का हेतु कर्म प्रार्थ कर्म तो कर्म समाप्त होने पर बाह्य तेज अनुग्रह भावना बाह्य तेज का नहीं अनुग्रह नहीं होगा जे प्रार कर्म समाप्त हो जाएगा आयु समाप्त होने पर तेज अनुग्रह नहीं होगा तो उपशांत तेज तेज शांत हो जाता है मनुष्य के मरने का समय आ गया मनुष्य हो जाता है स्वाभाविक उपशांत स्वाभाविक तेज स्वाभाविक तेज जाठराग्निकृतम तेज शरीर में हस्तादिना स्वशी उपलब्ध्य ते मानव तेज आग्नि के कारण शरीर में तेज है गरम हस्त के द्वारा अपने शरीर स्पर्श करते है तो उष्णव उपलब्ध होता है वही तेज है पुनर्भव सब पुनर्भव प्रतिपद्यते पुनर्भवामी भावकार उत्पद्यते भाव शरीर भवती भव भूदात से अच्कृत कर दिया जाएगा तो कहा उत्पद्य पचादी अचुकर्णी हो जाएगा उत्पद्यती का शरीर पुनर्भव तो फिर दूसरा शरीर शरीर प्राप्ति प्रति आत्मा अक्रिय ना कहते हैं आत्मा तो अक्रिय है निष्क्रिय है उसमें शरीर अंतर की प्राप्ति कैसे आत्मा में होगी ये संकते कथम सब पुनर्भव का अर्थ शरीर प्रतिपद्य है शरीर अन्य शरीर को प्राप्त करता है शंका करते आत्मा कैसे शरिया को प्राप्त करेगा ठीक है मे उपाधि वसाद इत्यास इंद्रिय मन आदि उपाधि के कारण ही प्राप्त करता है स्वत नहीं सह इंद्रिय मन से संपद्य माने ही इंद्रिय के साथ मन से संपद्य माने मन के साथ एक हो जाते मनो इंद्रिय के साथ मिल जाते भागादि भी भागादि भागाद मनो में प्रविष्ट हो जाती है उसके द्वारा उपाधि से ही अन्य शरीर प्राप्त करता है ठीक है मन संपद्य मान इंद्रिय सह शरीर प्रतिपद्य मन में संपन्न संपद्य मान प्रविष्ट होते इंद्रिय इंद्रिय मन में के साथ एक हो जाते हैं उसके साथ अपने शरीर को प्राप्त करते आत्मा स्वतः नहीं शरीर उपाधि के कारण जल उपाधि जैसे चंद्र का चलन होता है घट में जल रखकर उसको लेकर जाए तो प्रतिम्ब चलता है ऐसे मान चल जाएगा सूक्ष्म शरीर तो तद उपाधि का आत्मा भी जाता है ऐसे उपाधि को आत्मा निष्क्रिय घटों को लेना पर कहा से जाता है इसे कहा जाता है इसी प्रकार प्रतिब चलता है लगता है तो इसे शरीर को प्राप्त करता है उपाधि के द्वारा उक्त शरीरांतर प्राप्ति में उत्क्रांति क्रम प्रदर्शनन स्पष्टीकर चित्त इत्यादि वाक्य में आगे का मंत्र है यदि ये किसके लिए शरीर प्राप्ति को ही दिखाने के लिए स्पष्ट करने के लिए अन्य को प्राप्त करता है उत्क्रांति प्रदर उत्क्रांति प्रदर्शन का अन्य स्वर्य कैसे प्राप्त करता है उसको स्पष्ट करने के लिए आगे का मंत्र है इत्यादि वाक्य तद अपेक्षित अध्यायम कुरन उसी मंत्र वाक्य का व्याख्यान करते भगवान वाश्य कर जो कुछ अपेक्षित है इसका कर गए भाष्य में मरण काले कालेष्य में मंत्र में चित्त तेनाती ये सचित जिस विषय में चित्त हो अर्थात मरण काल में जैसा चित्त वाला हो पुरुष तेन स प्राणम आयाति संकल्प के द्वारा प्राण मुख्य प्राण आता है प्राण तेज सा युक्त तेज से प्राण सह आत्मना के साथ यथा संकल्पित संकल्पित संकल्प के विषय लोक प्राप्त कराता है <laughs> मरण काले योग तो जीव एस जीव प्राणम आयाती प्राण के साथ संबंध हो जाता है चित्तेन संकल्पेन न, न इंद्री सह प्राण मुख्य प्राण वृत्ति में आयाति चित्ते संकल्पे चित्र का संकल्प ये विषय इंद्र इंद्रिय के साथ प्राणम मुख्य प्राण वृत्ति को आता है जीव उसके साथ तदुपाधि का होकर रहता है ठीक है मैं मरण मरण काले चित्त भाष्य में मरण काले क्षीण इंद्रिय वृत्ति इंद्रिय वृत्ति क्षीण हो जाती है इंद्र का व्यापार नहीं होता है मुख्य प्राणवृत्तिया अवतिषति मुख्य जो प्राणवृत्ति के साथ रहता है जीव इंद्रिय सब एक हो जाते यदेव देव टीका यदे दैवतिरकाशरी सम्य चित्त चित्त क्या है यशचित हो देव तिर आदि शरीर में चित्त है अपनी वासना संस्कार के अनुसार किसमें शोभन अध्यास हो मन में आता है ये शरीर अच्छा है ये शरीर अच्छा है देव हो तिर शरीर अपने कर्म के अनुसार पुण्य कम है तो देव शरीर का स्मरण होगा वो अच्छा है शोभन अध्यास होगा पाप कर्म है इसको नरक या शरीर सो दिखेगा कोई कोई लोग मरते समय कहते हैं वो डरते हैं वो आ गई मुझे लेने के लिए आ गई डरते हैं, उन, उन, उन, उनके रूप देख करके उनको अपने कर्म के अनुसार ऐसे ऐसे रूप दिखता है और तो चित्त में उसी विषय हो जाता है तो जिस यदेव वे वेगा शरीर सम्य गित सत में ये सम्य वो शरीर उनको दिखता है सही अच्छी प्राणम प्रति आगमन प्राण के प्रति आ जाते हैं कैसे लोक व्यवहार में प्रथे स्पष्ट करते हैं लोक में इसे से कहते हैं कि प्राण के साथ एक हो गया जीव तथा तो ही बदंती ज्ञाते उच्छ सीधी जीवती थी तब तो मन समय हो गया तो कहते हाँ अभी प्राण चल रहा है जीवित है जब थोड़ा चलता है श्वास वायु कहते जीवित है वायु तो गति बंद हो गया तो क्या मर गया तो जीव को ही एक प्राण के साथ एक हो जाता है लोग करके जीव का उदाहरण तो उदाहरण वृत्ति से युक्त होकर के सह आत्मना आत्मना करते भक्ता के साथ जीव के साथ स्वामी नक्तरा स एवं उदाहरण वृत्त्या उदाहरण वृत्ति से युक्त होकर के प्राण तम जीव को, को पाप कर्म वसाद, पाप कर्म वसाद, कर्मे के अधीन यथा संकल्पितम यथाप्रेतम लोको में प्राप्त जो यतीकल्पिक अनुसार लोक को प्राप्त करता है ठीक है में तेजसा तेजो अनुगृहित उदाहरण वृत्तिया तेज उदाहरण उस उदाहरण वृत्ति के द्वारा युक्त तो होकर भक्ता के साथ युक्त तो प्राण उसी को ले लेता है देश को, को प्राप्त करा देता है ठीक में एवं भूक् भक्तृदान संयुक्त प्राण हो भोक्ता के उदान वायु से संबंध प्राण कम नहीं थी। किसको लेता है यह तो अपेक्षा होने पर कह देता हमे भोक्त उसी भोक्ता को जीवो लेता है ये बदन वाक्या वाक्या भगवान भाष्यकार सवान वृत्त उत्तर प्राण तम भक्ता पुण्यपापकर्मा वशा यहां ये लोकमेति से तमे इत्यान्वय उदाहन एव युक्त सैं उदाह युक्त सौदाय उदाह युक्त तम तो एवता उसके साथ यथा नये यहां सकल कर्म ज्ञादी साधना अनुष्ठानदशायाकल्पित मरण कालेसनारूपेण पुनरभ्यक्त लोक देवादी सरम कर्म ज्ञान है उपासना ध्यान आदि साधन अनुसार जैसे संकल्प करता है मरण काल में वासनाओं से पुनर्भिव्यक्त होता है देवादि सर्वे संशय करते ही कोई पाप कर्म करते समय ऐसे तो कोई संकल्प नहीं करता कि कि मिनारक जाऊं, तो मिनार कैसे जाएगा तो उसमें उत्तर दिया टिप्पणी में आया यदि आर्थिक है तो विश्वास है शास्त्रार्थ जानता है तो उसको मालूम है ये कर्म पाप कर्म है तो इसमें मुझे नर्क जाना पड़ेगा और जो नहीं जानता है नहीं मानता है शास्त्र को कि शास्त्र प्रमाण है तो उसी समय विचार नहीं करने पर भी कर्म के कारण अंतर समय में ऐसा ही से उसका रूप दिखेगा कर्म के अनुसार ही जैसे स्वप्न में अपनी इच्छा के बिना भी जैसे जैसे रूप दिखता आता है सत्य मानना पड़ता है ऐसे स्वप्न जैसे दिखता है इसे मरना समय आने पर उसके ऐसे कर्म के अनुसार ही लोग सब दिखेंगे जिसका पहले अभ्यास है उसके अनुसार अभिभक्त तो होगा जो ध्यान आदि करता है शुभ कर्म देवादि सारे चिंतन करता है अभ्यास करते करते वो सही चिंतन करेगा परमात्मा चिंतन करता है अभ्यास करते करते वही स्मरण हो जाएगा और जिसके कोई नहीं मानता है शास्त्रों को नास्तिक है को कर्म करता है वो बिना कारण कर्ण में कर्म के अनुसार ही वो अभिव्यक्त होगा अपने वासना संस्कार ऐसा है तो उसके अनुसार ही अनुरूप अभिवक्त होगा कर्म के अनुसार उसको दिखेगा ऐसे अंतकाल में जैसे स्मरण करेगा चिंतन देखे दृश्य देखेगा ऐसे लोग प्राप्त करेगा कर्म ज्ञान आदि साधन अनुष्ठान काल में संकल्पित तो जो संकल्प किया था मरण काल में वासना रूपेण बहुत तो लोग नहीं मानते हैं फिर भी अंदर से रहता है तो ऐसे कहते हम नहीं मानते भगवान को नहीं मानते फिर समय आने पर भगवान को प्रणाम करते मानते डरते पुण्य पाप से नहीं मानते कहते फिर कभी उनको पश्चाता अंदर बाहर को नहीं बोलने पर भी अंदर मानते है बिल्कुल नहीं मानने पर भी कर्म के कारण शास्त्र प्रमाण से अंतिम काल में ऐसे वृत्ति प्रकट हो जाती तो उसके अनुसार जैसे चिंतन होता है वासना रूप है अभिव्यक्त होता है देवादि को देव को पुण्यकर्म वाला देव लोग को प्राप्त करेगा पाप कर्म वाले नर को प्राप्त करेगा ऐसे शरू को लेते प्राप्त कराते एवं प्राण स्वरूपम निर्धार्य प्राण के स्वरूप का निर्धारण करके तद उपासना विधाते प्राण उपासन ही प्रकरण चल रहा है उपासना विधान करते यह कश्चित विद्वान प्राणम विद्वानाणेद जो उपासक प्राण की उपासना करता है नजाते प्रजा ही प्रजा की हानि नहीं होती पुत्र पौत्राद संतान नष्ट नहीं होते अमृतो अमृतोति स्वयं प्राण आत्म को प्राप्त कर लेता है अमृत हो जाता है यह का अमृत है तदेश तो तस्मिन अर्थे आगे का मंत्र है यह कचिद एवं विद्वां एवं विद्यान है यथोक्त विशेषण विशिष्टम प्राण के विशेषण कहे गे विशेषण युक्त प्राण को जो जानता है उपासना करता है विशेषण क्या है उत्पत्ति आदि भी उत्पत्ति आदि भी यथोक्त विशेषण विशिष्टम उत्पत्ति कैसे होती कैसे आता है उत्पत्ति का दिया आत्म प्राण जायते थे आत्मा से उत्पन्न होता है कैसे सर्व ग्रहण करता है कृता, भ्यान, दर्मा, दर्मा, भ्यान, मन कृता ध्यान धर्म धर्माभ्याम शरीरम गृह मनुष्य की क्या गया संकल्प के अनुसार पुण्य पाप करता है उससे सर्व ग्रहण करता है और आत्मा अनुसार पंचता विभाज्य पांच प्रकार विभाग करके सर्ग में रहता है पाई उपस्थान रूप से रहता है पाई व उपस्थान में स्वस्वरूपम प्राण चक्षु सूत्र में रहता है प्राण रूप से नाभि में समान होकर के नाड़ी समय ब्यान होता है उदाहरण में स्थापन करता है उदान से उत्क्रमण करता है बाहि प्राणापान समान बयान उदाना अनुग्रह के ही शरीर के अंदर प्राण अपान समान बयान उदान है उनका सो अनुग्रह के बाह्य आदित्य पृथ्वी देवता आकाश वायु तेज रूप वही प्राण ही तद्रूप से रहते बाहर अतिदेव दे आदित्यादिकम आदित्या प्राण का अतिदेव रूप आदित्यादि कृत अनुग्रह आदित्यादि अधिदेव प्राण का उनके द्वारा क्या गया अनुग्रह से अध्यात्मम, चक्षुर, वाघ स्रोत्र मनस्तक ये सब का ये सब अनुग्राह चक्ष ग्राह्य अदिभुत इंद्रिय इंद्र के विषय उनको धारण करता है प्राण ही सदान वृत्तिया भोक्च युक्त भोक्तारम लोकांतरण थी उदाहरण वृत्तिया होकर के भक्तास युक्त होकर के भुक्ता को ही संकल्पित लोक प्राप्त कराता है स वरिष्ठ वही वरिष्ठ प्राण वही प्रजापति है, वही है। एतेवं जो की उपासना करते जान करके उपासना करते है एवं विदम प्राण वेद नहास्य प्रजा ही अहिक फल मुक्त ये अहिक फल इसके प्रजा नष्ट नहीं होते भास्क तसम फलम अहिकलोक में, में आमस्म प्रजा नष्टीय होते आमुस्मक उच्यते नीदा प्रजा पुत्र लक्षणा पुत्रपुत्रादी लक्षण हीयते छिध्य है लोक में पुत्रपुत्रदी प्रजारहते नष्टा अहिककलम आमस्म फलम आई का पल कहकर के आमस्मिका के कहते हैं अमृत तो हो जाता है, है। अमरण धर्म अमरणम धर्म यमरण धर्म वाला हो जाता है तदस्थे संक्षेप अविधायक ऐसा श्लोक मंत्र होती इस अर्थ को कथन करने के लिए संक्षेप से कहने के लिए आगे का मंत्र है ठीक है मैं च तो तो नात्र मुख्यम यह अमृतत्व तो तो मुख्य नहीं है किन्तु प्राण सायुजम एवं प्राण के साथ युक्त तो हो जाता है एक होता है इसलिए कहा प्राण सायुजया इदम तो काम ही न हो जो प्राण उपासना करता है और इच्छा करता है फल प्राणात्मक हो जाए अहंग्रह उपासना है मैं समि प्राण हूँ ऐसे उपासना करने वाले यदि चाहता है तो प्राणिक साहु को प्राप्त करेगा यदि इच्छा नहीं वैराग्य है उपासना करता है किंतु फल की इच्छा नहीं करता है निष्काम से तो चित्ते का गृह ही फल है सर्वत्र जितने कर्म ध्यान जप उपासना सेवा जितने कहे गये जो करता है यदि फल की इच्छा करता है तो तत्व तो तो तो फल प्राप्त करेगा निष्काम होकर करेगा अध्ययन स्वाध्याय जप ध्यान जितने भी सब सबका फल है चित्त एकाग्रम चित्त एकाग्रता अंतु तो तब ज्ञान होगा तेनेशीयता ऐसा वेदो नित्यम अधीयता वेद में कहा गया जो कर्म है ध्यान जप आदि सब करे तेनेश विधीयता में अचित उसे पर ईश्वर की सेवा पूजा हो जाती जो शास्त्र में कहा गया वो कौन से परमात्मा की पूजा हो जाती है वो सब सर्वापेक्षा ब्रह्म सूत्र में आया जितने कर्म है सब ज्ञान का साधन है सब अंत शुद्धि के द्वारा ज्ञान साधन है यदि निष्काम है और कामना है तो तत्व फल प्राप्त करेगा काम्य कर्म उपासना भी निष्काम होकर करे तो सब ज्ञान का साधन हो जाते हैं ब्राह्मण विविधी क्या तो चित्त क्या है में पर ज्ञान हो जाएगा मुख्य अमृतत्व तो तो प्राप्त करेगा इसलिए अमृत भवती इसके लिए कहने के लिए आगे का मंत्र है उत्पत्तिम आयतिम स्थान विभुत्व पंचद अध्यात्म चाणस अमृतमस्मृति की आगमन पंचद विभाग विभुत्व व्यापक है अध्यात्म है इसको प्राण से विज्ञा जान करके उपासना करता है तो अमृतम स्मृति अमृतत्व को प्राप्त करता है विज्ञा अमृत स्मृति प्रश्न समाप्ति के लिए उत्पत्तिम परमात्म प्राणी उत्पत्ति आयाति मतलब आगमन मन कृत धर्मा धर्म के द्वारा अलग अलग रूप से टीका आयाति होना चाहिए टीका में कहा बेहुत्म जो साम्य में वो सम्राट जैसे अलग अलग ग्राम में नियुक्त तो करता है इस प्रकार प्राण वृत्ति भेदा नाम अपने प्राण के बृत्ति भेद करके पंचदा स्थापन करता है अलग अलग स्थान बाह्यम आदि इत्यादि रूप रहता है प्राण स्वयं है, अध्यात्मी विज्ञाय एवं ऐसे जान करके उपासना करता है अहंग्रह उपासना करता है अहम ऐसे ध्यान करके प्राणम अस्मुते, अमृतम अस्मुते, अमृत प्राण को प्राप्त करता है विज्ञान अमृतमशन दिवचन प्रश्नार्थ परिसम दो बार कहा गया प्रश्न तृतीय प्रश्न प्रश्नार्थ समाप्ति के लिए पंच तृतीय प्रश्न समाप्त हुआ ओ भद्रम देवा